देवी भागवत तीसरा स्कंध ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने भगवती जगदंबिका से विलयपूर्वक पूछा तब वे मधुर मधुरवाणी में मुझसे कहने लगी देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं मुझमें और इन ब्रह्म में कभी किंचन मात्र भी भेद नहीं है जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं बुद्ध के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है सदैकत्व न भेदोस्ति सर्वथव ममा से च योसा हमहम जासौ भेदोस्ति मति हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है ब्रह्म एक ही है केवल संसार रचना के समय वह द्वैत रूप को प्राप्त होता है फिर द्वैत की भावना होने लगती है जिस प्रकार दीपक एक ही है किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद से अनेक प्रकार का भासता है तथा एक ही मुख्य छाया दर्पण के भेद से तरह तरह की प्रतीत होने लगती है वैसे ही मैं और ब्रह्म एक हैं तब भी माया रूपी कार्य कारण की उपाधि भेद से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग झलक रहा है ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करने के लिए शिष्ट काल में भेद दिखता ही है जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं तब दृश्य और अदृश्य में इस भेद का प्रतीत होना सर्वथा युक्त ही मानना चाहिए संसार के अभाव में मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ और न नपुंसक ही फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है बुद्धि श्री, धृति, कीर्ति स्मृति श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा क्षमा कांति शांति पिपाशा निद्रा तंद्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्पृह वांछा शक्ति अशक्ति वसा मज्जा त्वचा दृष्टि सत्या सत्यवाणी परा मध्या एवं आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नालियाँ हैं ये सब मेरे ही रूप हैं संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है ब्रह्मा जी सब कुछ मेरा ही रूप है अर्थात सब मैं ही हूँ यूँ निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ यह बिल्कुल निश्चित बात है मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ गौरी ब्राह्मी रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा वारुणी कौबेरी नारसिंह और वास्वी सभी मेरे रूप हैं विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ हाँ उस उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है जल में शीतलता अग्नि में उष्णता सूर्य में प्रकाश एवं चंद्रमा में शीतलता का विस्तार करने की योग्यता जिस प्रकार बनी रहे वैसी व्यवस्था करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होती हूँ ब्रह्मा जी मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ यदि मैं शक्ति हट जाऊँ तो संसार में एक भी प्राणी हिलढुल न सके मुझ शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ हैं जब मैं मनुष्य के शरीर से कुछ दूर चली जाती हूँ तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्बल कहता है उस नीच मानव के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहते कि यह रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है कोई भूमि पर पड़ा हो अपने को संभालने में अयोग्य हो डर गया हो हृदय में चिंता की लहर उठती हो अथवा शत्रु के चंगुल में फंस गया हो तो उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है जगत में इसके विषय में कोई नहीं कहता कि यह रुद्रहीन है इसलिए मुझ शक्ति को ही एकमात्र कारण समझो जैसे तुम भी तो शिष्य कार्य के अभिलाषी हो तो जब मैं साथ देती हूँ तभी तुम अखिल जगत की रचना करते हो वैसे ही विष्णु शंकर इंद्र अग्नि चंद्रमा सूर्य यम त्वष्टा वरुण और पवन तभी मशक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं